पता है पर संसार के लोग इतना उत्तम भगवान का नाम पाकर भी उससे दूर हैं मतलब इतना आसान तरीका बताया गया है फिर भी लोग उसको नहीं अपना रहे फिर भी ना जाने किस किस चक्रों के अंदर घूम रहे हैं अभी एक तो बोलता है कि हम भगवान की खोज कर रहे हैं और कृष्णा स्तुत भगवान स्वयं भागवत में स्वयं लिख दिया गया है लेकिन अभी पता नहीं कौन से भगवान की खोज कर रहे हैं वो ही जाने लेकिन पद्म प्राण के अंदर जो है हमें जो चीजें यहाँ पर मालूमत मिल रही है वो है स्वयं भगवान औरतों के संप्रष्ट उनसे बातचीत करने में जिनके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं श्री कृष्ण नाम लेने पर नहीं वो तो मलिन है औरतों से बात करने से और उनको सुनने ऐसी शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं और कृष्ण कृष्ण की कथा सुनने पर या उन्हें नमस्कार करते हुए या दर्शन करते हुए नहीं वो इंसान तो गंदा है उसको बुरा बता दिया क्या और अपने कल्याण से वंचित है वो दूर है जो जितेंद्रिय पुरुष जितेंद्रिय पुरुष किसको कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को काबू करने वाला जितेंद्रीय पुरुष पुत्र के लिए रोता है किसके लिए रोता है अपने बेटे के लिए रोता है पर कृष्ण नाम में नहीं रोता मतलब कृष्ण नाम लेते हुए नहीं रोता वो मूर्ख है पदम तो तो पुराण में बोले मूर्ख इंसान है बेटे के लिए रो रहा जाएगा पर कृष्ण नाम लेते हुए नहीं होता वो तो मूर्ख है और इस लोक में जीवा पाकर भी जीवन पाकर भी जो श्री कृष्ण का नाम जप नहीं करते वे मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस सीढ़ी पर चढ़ते नहीं हे अरे वो तो नीचे गिर जाते हैं सीढ़ी मिल गई है जाने की और फिर भी उस पर चढ़ते नहीं और क्या होता है वो नीचे गिर जाते हैं इसी तरह नारद प्राण पूर्व भाग प्रथम पाग और अध्याय सैतीस में लिखा है क्या लिखा है जो दुनिया चीजों में अंधे हो रहे हैं उसके मुँह में अंधे हो रहे हैं जिनका चित ममता से भरा हुआ है उन मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश भगवान का एक ही नाम सुनने से और उनका कीर्तन करने से दूर हो जाता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम श्री वराहा पुराण के 140 अध्याय में लिखा है कि भगवान के मंदिर में एक चंडाल था बहुत नीची जाति का चंडाल आदमी था पता नहीं कितने बुरे कार्य करता होगा लेकिन उसका एक नियम था कि वो रात्रि में जागर करता था भगवान के कीर्तन करता था एक मर्तमा वो कीर्तन करने के लिए जा रहा था तो एक राक्षस, ब्रह्म राक्षस ने उसको रोक लिया बोले मैं तुमको खा जाऊंगा परिस चंदाल ने कहा भाई मेरा नियम है कि मैं रात्रि में भगवान का संकीर्तन करता हूँ जाकर तू मुझे जाने दे मैं तुझे वचन देता हूँ की जब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा सुबह में तेरा आहार बन जाऊंगा अब वो अपने कीर्तन में मस्त तो और ब्रह्म राक्षस तो उसको खाने की प्रतीक्षा में मस्त था कि फारिक हो और मैं उसको तो खा जाऊ उसने कीर्तन में जागरण कर लिया उस राक्षस राष्ट्र तो उसके चक्कर में जागरण कर लिया इन दोनों का क्या हो गया भगवान के नाम संकीर्तन से क्या हो गया कल्याण हो गया बोलो दीन बंधु भगवान की बैलाज महाराज जी का पढ़ा नहीं है हमने सुना है कहते है की कार्तिक मास था उस वक्त हुआ ये कि पैहलाद महाराज जो है एक मंदिर था मंदिर के पीछे कोई कोई गुफा है ऐसी जगह थी तो किसी के संग उसने सारी रात गाया कर दी लड़ाई झगड़े में उसी के संग और वहाँ संकीर्तन हो रहा था लेकिन क्या हुआ कि वीर भाव से उसका जागरण हो गया उसका जागरण हो गया स्थिति अच्छी थी वो नाम संकीर्तन भी सुनते जा रहे थे लड़ते भी जा रहे थे किस तरह जागरण हो गया इसी तरह वो जागरण के प्रसाद से वो भक्त बना लेकिन उसने जो असुरी भाव जो किया था मंदिर में जो उसकी वजह से उसको राक्षस बनना पड़ा सुना है पर अभी तक ये चीज पढ़ी नहीं है पर ये भी बताया गया कि भगवान के नाम की महिमा की इतनी महिमा बताई गई है इसी तरह हम जो मंत्र पढ़ते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम। ये मंत्र कोई आम मंत्र नहीं है ये मंत्र है कलिस उपनिषद का और कली संत जो है वो यजुर्वेद की शाह है किसकी चार वेदन है यजुर्वेद की शाखा का ही उपनिषद कली संत उपनिषद इसलिए जो ये मंत्र पढ़ रहे न हरे कृष्णा महामंत्र ये वेद का मंत्र है कलिस उपनिषद का मंत्र है इसी तरह से श्री चैतन्य चरण अमृत के आदि लीला अध्याय सत्रह में लिखा है श्लोक नंबर वाई काले नामे रूपे कृष्ण अवतार नाम हाय सर्व जगत निस्तार कलयुग के अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण ही अपनी पूर्ण शक्ति अपने नाम में डाल देंगे और इसलिए जो लोग उनके नाम का जप कीर्तन करते हैं वो सब लोग भवसागर से पार उतर जाते हैं गुल भक्त वत्थल भगवान की जय इसी तरह से विष्णु स्मृति विष्णु स्मृति में लिखा है अगर कोई श्री कृष्ण की निंदा करता हो बोले ऐसे आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए और अगर गलती से किसी ने ऐसे शख्स का मुंह देख लिया तो बोले तुरंत गंगा में नहाना चाहिए इतना बुरा बताया गया है जो लोग श्री कृष्ण की क्या करते हैं निंदा करते हैं विष्णु स्मृति में तो आइए हम कथा को आगे लेकर चलते हैं देव ऋषि नारद जी ने भक्ति मैया से कहा कि जब परीक्षित परीक्षित महाराज जी को कलयुग ने बताया कि मेरे इस युग के अंदर भगवान का नाम जप करने से जीव भाव से पार उतर जाता है ये सुनकर परीक्षित महाराज जी खुश हुए और कलयुग को छोड़ दिया अब बड़ी दुखी थी भक्ति मैया बड़ी दुखी थी पर जब, जब देवऋषि नारद जी के प्रवचन सुने तो भक्ति मैया को सब्र मिला तो बड़ा सुंदर भक्ति मैया कहती है देव ऋषि नारद जी से जयती जगती माया यस्य काया दबसे वचन रचन में कम केवलम सकल्य द्रुप पद मा तो यो द्रियोह सकल कुशल पात्र ब्रह्म पुत्र न भक्ति मैया कहती है पूजन्य देव ऋषि नारद जी आप ब्रह्मा जी के बेटा हो आप भगवान के परम भक्त हो आपके ही दिव्य प्रवचनों को सुनकर कयादी नंदन प्रहलाद पांच साल की आयु में भक्ति के आचार्य बने हैं। पांच साल में आचार्य बने गुरु बने कौन, कौन? पहलाद महाराज और आपके द्वारा ही मंत्र दीक्षित हुए श्री दुर्म महाराज जी जिन्होंने पांच साल की आयु में भगवान का दर्शन कर लिया और अब तक तारों में चमक रहे हैं इसलिए मेरे बच्चों पर भी तो कृपा कर दीजिए देव ऋषि नारायद जी ने कहा मैया कृष्ण को छोड़कर चले थोड़ी गए क्या कृष्ण ने कौरव की तुष्ट में द्रोपदी की लाज नहीं रखी क्या श्री कृष्ण अपने भक्त फैलाद के लिए खम्भे से निकल कर नहीं आये अरे क्या श्री कृष्ण ने हरियावतार लेकर उस गजेंद्र की रक्षा नहीं करी इसलिए माँ श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान कीजिए वही सबके दुखों को क्या करने वाले दूर करने वाले हैं इस तरह से देव ऋषि नारद जी ने भक्ति को आश्वासन दिया यानी समझाया उस वक्त जो है देव ऋषि नारद जी वेद मंत्रों के उच्चारण करते हैं जब देव ऋषि नारद जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया पर ज्ञान वैराग्य नहीं जाना गीता के श्लोकों को बार बार देव नारायण जी कह रहे हैं गीता के श्लोकों को सुनने से ज्ञान वैराग्य में जागृति आ रही है पर बूढ़े और कमजोर होने की वजह से वो दोबारा से बेहोश हो उस वक्त जो है आकाशवाणी हुई आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि नारद बिना सत्कर्म के नहीं जागेंगे इसलिए सत्कर्म करने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो इसलिए जो आकाशवाणी हुई वो भी अधूरी हुई सत्कर्म कौन सा मैं हम बड़े परेशान है भागवत कथा करवा तो ये तो बात पता लग गई कि ये सत्कर्म है पर आकाशवाणी ने सत्कर्म का नाम नहीं लिखा साधु पुरुष की खोज करो अभी भागवत करने वाला कौन है उसका नाम भी नहीं बताया तो ना तो सत्कर्म बताया ना साधु का नाम बताया एक तो देव ऋषि जी परेशान क्योंकि तो भक्ति हो रही है उसके बेटे बूढ़े हैं, कमजोर हैं, बेहोश हैं, और यहाँ पर आकाशवाणी भी अधूरी हुई अब देव ऋषि जी चल दिए रस्ते में जो साधु संत मिले नमस्कार कर देवऋषि नाराजी कहते हैं भक्ति का शोक कैसे दूर हो और ज्ञान गिरा जो बूढ़े हो गए बेहोश पड़े उनमें कैसे जागृति है पर किसी ने जवाब देव ऋषि नारद जी को नहीं दिया क्यों नहीं दिया क्योंकि देव ऋषि नारद जी भक्ति के आचार्य हैं जिस संत को कहते हैं तो उन्हें ऐसे लगता कि हमारी परीक्षा मिलने तो नहीं आ गए और हम इनके हाथ ऐसी नीचे निकले और ये हमसे पूछ रहे हैं इसलिए किसी ने कान में उंगली ढल दी किसी ने में उंगली ढली कोई प्राणम खींच कर बैठा है किसी ने इहीं, इहीं, हमारा मोन मरते है पर किसी ने देव ऋषि नारद जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया देव ऋष नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम पर आ गया और कुमार गणों से कहते हैं यही मेरे दुख का कारण है चारों कुमार मुस्कुराने लगे क्यों मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जिसके पास हमारी समस्या का समाधान होगा वो मुस्कुराएगा और जिसके पास समस्या का समाधान नहीं होगा वो रो रहा होगा इसलिए देव ऋषि नारद जी रो रहे हैं क्योंकि उनके पास उनकी समस्या का समाधान नहीं है और चारो ऋषि मुस्कुरा रहे हैं क्यूँकी उनके पास देव ऋषि जी की चिंता का समाधान है तो चारों कुमारों ने कह दिया अरे इतनी सी बात की भी तुम चिंता करते हो इसका उपाय हमारे पास है। बोले क्या तो देव ऋषि जी को कुमारगण कहते है वो है श्रीमद भागवत कथा ये सुनकर देव ऋषि नारायद जी मुस्कराने लगे भागवत कथा अरे भागवत कथा तो हमने भी अपने पिता ऐसी सुनी है जब वेद सुना दिया उपनिषद सुना दिया गीता सुना दी तो भागवत भी तो वेद का अंश है इससे क्या होगा चारों ऋषि मुस्कुराए बोले नारद श्रीमद् भागवत वेद का फल है पत्ता या शाक नहीं है तो जैसे कि आम मीठा होता है तो आम का पेड़ भी क्या होता है मीठा होता है आम का पेड़ भी पत्ता भी मीठा होता है आम की लकड़ी जो है वो मीठी होती है इसलिए हम यज्ञ में उसे इस्तेमाल करते हैं क्यों क्योंकि तो धुआं उसका कड़वा नहीं होता अब कोई कहे कि दिसंबर में आम खाना तो दिसंबर में तो आम नहीं मिलने वाला तो बोले वो प्रभु जी कह रहे थे कि वो आम भी मीठा होता है और उसका पेड़ भी मीठा होता है तो जब आम नहीं है तो लकड़ियाँ चबा लेते हैं पत्ते खा लेते आम का स्वाद मिल जाएगा बोले नहीं मिल सकता जो स्वाद आम में है उसके पत्ते और उसकी लकड़ी में नहीं है अब जैसे कि एक मिसाल है दूध से घी बनता है दूध को मनसन करने से क्या बनता है उसमें घी निकलता है अब कोई बोले भाई पूरी सेक रहे और पूरी सेकते हुए घी खत्म हो जाए तो बोला घी नहीं तो क्या हुआ दूध में पूरी सेक लेते हैं, दूसरे तो घी निकलता है भले साहब दूध में पूरी नहीं सेक सकते, पूरी तो घी में ही सीखेंगे भले दूध का हंस तो क्या हुआ घी पर काम जो घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता गन्ने के से चीनी बनती है अब आप बोले चीनी खत्म हो गई है कहीं मिल नहीं रही है चलो तो मिठाई गन्ने के रस में बना ले नहीं बन सकती जो काम चीनी करेगी वो गन्ने का रस नहीं कर सकता भले ही उसका तत्व तो हुआ तो क्या हुआ इसलिए भागवत जो है वेद का अंश है पर भागवत वेद का फल है पत्ता या उसकी शाखा नहीं है उस वक्त देव विष्णु नारद जी बड़े खुश हो बोले ठीक है महाराज करो कथा बोले बात सुनिए हम इस वक्त बद्रीनाथ पर मौजूद हैं और ये बद्रीनाथ ध्यान की भूमि है और ध्यान की भूमि में ज्ञान नहीं हो सकता अब यहाँ पर मैं कथा कर रहा हूँ तो सब सो जाए तो कथा किसको सुनाएंगे इसलिए बद्रीनाथ पर देव ऋषि नारद जी को कुमारकंड कहते हैं कि जो भी कथा सुनने आएगा वो तो ध्यान लगा बैठ जाएगा तो कथा कैसे सुनाएंगे इसलिए ध्यान की भूमि में ज्ञान नहीं हो सकता तो बोले ज्ञान अब कहाँ करेंगे बोले नीचे उतरी है तो बद्रीनाथ ऊपर और नीचे क्या हरिद्वार हरिद्वार का अर्थ क्या है हरिद्वार है हरिद्वार मतलब भगवान हरि का दरवाजा क्योंकि तो बद्रीनाथ जाने के लिए आपको हरिद्वार से ही जाना पड़ेगा इसलिए ये है हरि द्वार और दूसरा इसे हरद्वार भी कहते हैं हरद्वार क्यों कहते हैं हर कहते महादेव के और हरि कहते भगवान विष्णु को तो हरिद्वार भी कहते हैं ऐसे हरिद्वार क्यों कहते हैं बोले आगे है केदारनाथ केदार तो केदारनाथ भी आपको यहीं से जाना पड़ेगा इसलिए हरिद्वार भी है और हरिद्वार भी है तो बोले भाई नीचे से उतरी है देव ऋषि नारायण जी चारों कुमारों को लेकर गंगा जी पर आए हर की पौड़ी हर की पौड़ी में आप स्नान किया होगा गंगा जी वही यह ज्ञान गंगा हुएगी भागवत चारों ऋषियों को लेकर श्री देव ऋषि नारद जी नीचे आ गए सुंदर महाराज चार हासन बनाए और निवेदन सबको दिया ज्ञान गंगा का प्रचार यहाँ हो रहा है आप सब लोग आइए तो जो ऋषि वर ग्रस्थित थे शादीशुदा थे वो अपने बच्चे और अपनी पत्नियों को लेकर आए जो ब्रह्मचारी ऋषि थे वो अपने शिष्यों को लेकर आये और जो आम शादीशुदा लोग थे वो सब भी इस ज्ञान गंगा में आ रहे हैं और जो लोग नहीं आए उन्हें भरगू ऋषि मना लेकर ले आ गए जय घोष हो रही है गंगा मैया की हरिद्वार धाम की श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ की इतना जय घोष हो रही है गुलाल उलाये जा रहे हैं, संत बजाये हैं। बाजे बजाए जा रहे हैं बेगोश किए जा रहे हैं उस वक्त जो है सब लोग बैठ गए सब लोग आकर बैठ गए हैं तो उस वक्त जो है चारों कुमारों ने ऋषि ऋषिवरों से कहा हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा कहेंगे जिस कथा को श्री सुखदेव महाराज जी ने परीक्षक को सुनाया इस कथा को सदैव सुनना चाहिए सदा सेव्यम सदा सेव्य श्रीमद कथा, कथा यवण मतृण हरिस्तम समते सदैव इस कथा को सुनना चाहिए ये नहीं एक मरतबा सुन गया बस बहुत बोले सुनते रहो बोले क्या होगा बोले वो चित्त में आकर बैठ जाएंगे बोले कौन बैठ जाएंगे बोले नमामि चित्र चोर तो चित्त चोर भगवान आपके चित्त में आकर बैठ जाएंगे और जब वे चित्त में आकर बैठ जाएंगे तो ये चित्त यहाँ कहा जाने वाला नहीं है कहीं नहीं जब वो बैठ जाएंगे इसलिए सदैव इसको सुनना चाहिए कितना कहा तो पीछे से कहा जाए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी थे ना तिना वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा अब इस मंत्र का उच्चारण करती भक्ति मैया उस पंडाल में ठुमक-ठुमक नाच रही है परेशान थी, परेशानी दूर हो गई क्या चिंता थी बच्चे बूढ़े हैं बेहोश है बुढ़ापा खत्म हो गया और जवान इस कथा से सोच लें आप कि भक्ति कहा थी वृंदावन में कथा कहा हो रही है हरिद्वार में लगभग नौ दस घंटे का फासला है इतनी दूर है लेकिन देखो उनका वहाँ कल्याण हो गया तो ये सोच हटा दो इसलिए भागवत की कथा जिसके निमित है ना, वो चाहे कहीं भी बैठा हो चाहे दूसरी दुनिया में बैठा हो पर जिसके निमित है उसके लिए काम करेगी ये बात पक्का यहाँ पर शिक्षा है। भक्ति मैया आई और थमक थमक अपने बच्चों के साथ उस पंडाल में नाच रही है सारे ऋषियों ने देख लिया ऋषियों ने कहा कि कहा से आई कुमार ऋषियों ने कहा कि यहां से आई यहां से आई भक्ति हमारे अंदर है कहने करती है भक्ति का है हमारे अंदर है पर एकदम से नहीं निकलेगी बात मंथन दूध के अंदर घी है वो तो खूब रगड़ना पड़ेगा तब जाकर घी निकलेगा मक्खन निकलेगा ये थोड़ी एक उबाला देगी तो निकल जावा ऐसा नहीं हो सकता जमीन में पानी है एक पावड़ा मारने से नहीं आएगा 20 25 30 40 50 फीट अंदर जाना पड़ेगा तब पानी आएगा इतना भक्ति हमारे अंदर है और उसे मंथन करना पड़ता है या नौ दिन क्या है ये मंथन चल रहा है आज पहला दिन है दूसरा दिन है तीसरा दिन है नौ दिन के मंथन में खुदी बार आई ऋषि ने कहा कि यहाँ से आइए। सब लोगों ने नमस्कार किया भक्ति ने चारों कुमारों के चरणों में जाकर नमस्कार किया और कहा कि भगवान जितने लोग ये कथा सुनने आए, आपने सबको आसन दे रखा है तो हमें भी कहीं आसन दीजिए मैं कहा बैठू जाकर शारो कुमार मुस्कुराए और कहा भक्ति जितने श्रोता बैठे हैं न सुनने वाले हैं। तुम सबके हृदय में जाकर बैठ जाओ और अकेली मत जाना। ज्ञान और वैराग्य अपने दोनों पुत्रों को लेकर जितने सुनने वाले हैं। उन सबके हृदय में जाकर बैठ जाओ इसलिए जो लोग भागवत कहने सुनने की इच्छा को जागृत करते हैं भक्ति मैया अपने पुत्रों के संग जाकर उनके हृदय में जाकर बैठ जाती है बोलो ग्रंथ श्रीमद् श्रीमत भागवत भगवान की और इसमें कोई शक की बात नहीं है इतनी शक की कोई बात नहीं है ये बात हकीकत है अब तक भगवान की कृपा से जा जा भागवत घूमते जा रहे हैं भागवत से। वहाँ तो कुछ नहीं तो एक आधा तो भक्ता ही रहेगा और परिवर्तन परिवार में होता जा रहा तो ये बात जो यहाँ पर लिखी है ये बात हकीकत है भागवत में वो शक्ति है क्योंकि तो भागवत स्वयं को श्री कृष्ण ही है देव ऋषि नारद जी बोले खुश हो गए और चारों कुमारों के चरणों में नमस्कार किया देव ऋषि नारद जी चारों कुमारों के चक्कर में चरणों में नमस्कार करके कहते वाह भगवन वाह जिस ज्ञान वैराग्य को मैंने वेद सुनाया उपनिषद सुनाया गीता सुना दिया पर उनमें जागृति नहीं आई धन्य श्रीमद् भागवत की कथा जिनके श्रवण से जो बूढ़े थे वो जवान हो गए जो बेहोशी उनकी खुल गई और जो भक्ति शोक कर रही थी वो नाचने लग गई, इसलिए भगवान ये बताइए कि ग्रंथ राज भागवत कथा को सुनने ऐसी किसी जीव का कल्याण हुआ ये सुनकर तो चारों कुमार मुस्कुराए बोले क्या कहा तुमने किसी जीव का कल्याण हुआ अरे तुम तो जीवित प्राणी के लिए पूछते हो ग्रंथ राज में तो भागवत कथा ने तो ऐसे जीव का कल्याण कर दिया जिसने अपने जीवन में पाप के नशा कभी पुनः ही नहीं किया हो और पाप करके मर भी गया और मरने के बाद बड़ा भयंकर प्रेत बन गया उस जीव का भागवत ने कल्याण कर दिया और जीते जी जो इंसान सुने उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए उस वक्त नारू ऋषि ने चारो कुमारों के संभव में नमस्कार किया और कहा भगवान ये बताए कि कैसे जीव का कल्याण किया मुझे कथा सुनने की जिज्ञासा तो अब भगवान कृपा से हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जो है बड़ा सुंदर प्रसन्न चारो कुमार बता रहे हैं भारत में एक नदी है जिसका नाम है तुम्गभद्रा तो भद्रा नदी के किनारे गांव था और उस गांव में आत्मदेव शर्मा जी एक ब्राह्मण रहते थे नाम की धन दौलत की कोई कमी नहीं थी शर्मा जी की यहाँ कमी थी संतान की संतान नहीं थी और इनकी पत्नी का नाम था धुंधली अजय खुद कौन है आत्मदेव आत्माराम आत्मा और पत्नी क्या यहाँ ज्ञान और अज्ञान का मेल ही नहीं हो सकता ज्ञान अज्ञान का कोई मेल नहीं है जब मेल नहीं होगा तो संतान होगी? इस तरह से आत्मा शर्मा जी सोच रहे थे इतनी धन दौलत किस काम की जहाँ पुत्र ना हो तो बेचारे दुखी होकर आत्मादे शर्मा जी आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए जंगल में कुएं के किनारे बैठकर खूब रोए जोर जोर से एक साधु गुजर रहे थे साधु को ऐसा लगा कि घर बार को छोड़कर ये भगवान का भजन करने आया होगा तो मुझे राम भक्ति का मार्ग इसे बता देना चाहिए साधु आए हे ब्राह्मण देव अरे क्यूँ रो रहे हो अरे भगवान से मिलने के लिए रो रहे हो तुम्हें तुम्हें भगवान की भक्ति का मार्ग बता देता हूँ आत्मा देव शर्मा जी ने आँख खोली ऋषि बड़ा तेजस्वी था तपस्वी था चरणों में गिर गया बोले महाराज राम भक्ति के लिए नहीं मैं तो काम भक्ति के लिए रहा हूँ बोले क्या काम भक्ति बोले विवाह किया और संतान ना हुई सोचा गाय को पाल लेते हैं, गाय का बचड़ा ही आ जाएगा और हुआ ये गाय को रखा और गाय भी बच्चा ना दिया तो पेड़ लगा लिया और वृक्ष फल नहीं देता और बाजार से कोई वृक्ष कोई फल लेकर आ जाता वो भी मुझा जा जाते महाराज आप सब बात छोड़िए इतना धन दौलत किस काम का जहाँ पुत्र ना हो पुत्र जब अंगना में खेलेगा कितनी प्रशंसा होगी जब वो बाबा बाबा के कर पुकारेगा तो मानव वेद के मंत्र कान में छलक रहे हो तो आप हमें संतान दीजिए सन्यासी जी ने बोला रहे में तो तुम्हें तो राम भक्ति का मार्ग बताने आया था तो तू तो काम भक्ति को रो रहा है इसलिए अब अपने राम चलते हैं इसने सन्यासी को पैर पकड़ लिया बोला हम आपको तो नहीं जाने चाहिए आप संतान उस सन्यासी ने बोला भाई मुझे संतान देने थोड़ी आया था मैं तो राम भक्ति देने के लिए आया था इसने काम कर अपना स्वर पटक दिया लहू लुहान हो गया बोले दे हो कि नहीं दे सन्यासी घबरा गया